अविद्या का क्षय होने पर ज्ञान की दीप्ति होती है ज्ञान बढ़ता है अज्ञान हटता है ज्ञान बढ़ता है कहाँ तक अज्ञान हटता है पूरा 100 परसेंट और ज्ञान कितना बढ़ता है सत प्रसेंट पूरा परमात्मा तक प्रकृति विकृति आत्मा परमात्मा इन सब का ठीक ठीक जानकारी हो जाती है ऐसा पतंजलि मुनि बोलते हैं आप हम सब लोग मानते हैं हम योगाभ्यास करते हैं ठीक है ना ऐसा मानते हैं पर अविद्या हटती नहीं है विवेक्याति प्राप्त होती नहीं है तो अर्थपत्नी के लिए योगाभ्यास नहीं होता है बहुत थोड़ा होता है मात्र का होता है अब चलो देखो यम नियम हमारा है यम में से पहला अहिंसा है अहिंसा सत्यस्ते क्या अपरिग्रह तो पहले अहिंसा है उसको बोलते यमनियम का मूल है सारे यमनियम अहिंसा की सिद्धि के लिए हैं उसका भी पालन प्राय नहीं होता बहुत थोड़ा होता है बहुत थोड़ा कि वो होगा तो सत्य का भी हो जाएगा सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं जो अहिंसा का पालन कर देगा उससे सबका पालन कर लेगा और अहिंसा है मन वचन कर्म से अन्यों को दुख देना नहीं उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना तो जहाँ जहाँ प्रतिकूलता होती वहाँ वहाँ हम दुख देते हैं मन से देते हैं वाणी से भी देते हैं शरीर से चलोतना नहीं करते हैं पर मन में खिन्नता होती है मन में अच्छा नहीं लगता है किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती है ये सब क्या है हिंसा ही है केवल मारना पीटना हिंसा नहीं है किसी से घृणा करना द्वेष करना उसका हित नहीं चाहना यह भी हिंसा ही है फिर होगा कि जो दुष्ट क्या उसका हित कैसे चाहें तो उसके लिए बोलते हुए उपेक्षा बोला गया ऋषि उन्या कि जो बहुत पातकीय व्यक्ति बहुत अधार्मिक है उससे उपेक्षा रखो ना राग रखो ना द्वेष रखो पर इतना महर्षि लोग लिखते हैं मन से उसका भला चाहे क्या भला चाहे ये व्यक्ति बुराई छोड़ दे तो इसका ही भला है हमारा भी भला है इस बुराई से इसका भी भला नहीं है और हमारा भला भी नहीं है तो ऐसा वेद मंत्र इसमें लोग लिखते हैं कि ऐसे दुष्टों के प्रति मन से प्रार्थना करें कि दुष्टता को छोड़कर ये भी ठीक राह पर चलें तो कितना देखो ये सूक्ष्म है कितना कठिन है बोलने में सब बोल तो योग शिविर कर लिए दस बीस पचास कर लिए योग के ने जान लिए और उसके नाम परिभाषा भी जान लिए बताते भी हैं पर देखो तो पहला ही के पहला अहिंसा का अच्छे से पालन नहीं होता है कहीं भी देखो किसी व्यक्ति में परिवार में समाज में गुरुकुल में संस्था में घर में परिवार में अहिंसा का पालन नहीं होता है और संध्या में बोलते वाक् वाक, वाक बोलते हैं अब तक समझ में नहीं आया पूरा पूरा वाक वाक क्या है वाक वाक अब समझ मुझे कुछ आने लग गया है कि वाक क्या है कि रसन को जीत लो और वाणी को जीत लो तो यह बहुत बड़ी सब उपलब्धि है रसना को पूरा जीत लेना जो आयुर्वेद के अनुसार बताया है ऋतु अनुसार काल अनुसार मात्रा देखते हुए देश काल मात्रा सारा विचार करके भूख से कम खाना जैसा आयुर्वेद का नियम है तो प्राय नहीं होता है इसलिए व्याधि लगती है इतना कोई भी हो साधु हो सन्यासी हो ब्रह्मचारी जहाँ भी कहीं रोग लगता है सीधी सी बात है वहाँ नियम टूटा है जाने टूटा जाने टूटा तोड़ा गया है बाहर के वातावरण के कारण से बाहर का जो पदार्थ है वो शुद्ध नहीं है कहीं न कहीं जो भी है नियम तो टूटता है तो वो व्याधि लगती है ऋषि लोग बोलते हैं प्रज्ञापराध है रोग का होना कुछ ऐसे बाहर के कारण कि बाहर बहुत कूड़ा कचरा जल रहा है अब उसका प्रभाव पड़ेगा वो तो अलग स्थिति है तो वाणी के संयम में आना कि हम सत्य बोले मधुर बोले हितकारी बोले सार्थक जितनी आवश्यकता तो नहीं बोले न कम न ज़्यादा तो सत्य बोलना भी बहुत कठिन कार्य है सत्य कौन बोलेगा जो सत्य की तह में गया हुआ है झूठ सत्य की परीक्षा कर पाता है वो तो सत्य बोल पाएगा नहीं तो सत्यकारी बहुत सारा झूठ बोलते हैं और सत्य बोला पर कठोर बोला तो भी झूठ भी चला गया और अहितकारी बोला किसी के मन में उसके प्रति मन में तो प्यार नहीं है उसको थोड़ा तो सा तो चुभने के लिए हमने सत्य बोला तो वो भी झूठ में चला गया और अनर्थक बोल दिया बिना अवसर के बोल दिया एक तो ऐसे परेशान था उसको और परेशानी और कठोर बोल दिया उसका दुख और बढ़ गया तो वो भी हिंसा हो गई तो प्राचीन काल लोग इनका बहुत पालन करते थे राजा लोग भी करते थे विद्वान लोग करते थे सभी लोग करते थे वैदिक पठन पाठन परंपरा थी आहार विहार की शुद्धि थी अब तो ये सब शब्दों में रह रहता जा रहा शब्द में रह गया है आचन वाला बहुत बहुत बहुत न्यून होते होते होते वो जैसे कहते हैं ना उस पर चला गया कहीं पर हमने पुनः होता कि कुछ दिनों के बाद ऐसा भी होगा जैसे कई कितने प्राणी लुप्त तो हो गए उनके उचित रखते हैं चिड़ियाघर में कि देखो ऐसे प्राणी थे अब तो धरती सुलुप्त तो हो गए ऐसे जो मनुष्य होता था सत्यवादी सत्यमानी धर्मात्मा जितेंद्रिय जिसका पूरा प्रत्येक व्यवहार खाने पीने से लेके वो परमात्मा के अनुकूल वेदानुकूल अब कोई वेदानुकूल बनना चाहे तो उसके लिए वैदिक वातावरण नहीं है मैं वैदिक आहार करना चाहता हूँ तो सारा केमिकल वाला आहार मिलेगा फल मिलेंगे सब्जियाँ सारा जहरीला है कहते जी खाना तो पड़ेगा पड़ेगा ही खाना पड़ेगा तो जहरीलापन भी आएगा अंदर जहर भी आएगा तो बुद्धि में जहरेलपन रहेगा तो अध्यात्म का उदय भी नहीं होगा ऐसी तो बहुत सी बाहर की बाधाएं हैं फिर लोगों ने समझौता कर लिया कि सारे तो करते हैं तो हम भी हम हम ही क्यों अलग हैं तो सारे तो सभी खाते पीते हैं तुम तो भी वही खाओ पियो सारे कहाँ जाने वाले हैं घोर दुख नरक में तो हम भी नरक में जाएँ क्योंकि सारे वही करते हैं ना अच्छा फिर कहते देखो कि ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए सच्ची पूजा करनी चाहिए वहाँ तो परमात्मा का हम चुनाव करते हैं ये शुद्ध परमात्मा है नकलियों के नहीं चुन, चुनते हैं क्योंकि नकली है पर व्यवहार में बाजार में जब नकली लेके आएंगे खाना पीना नकली लेके आएंगे सब कुछ नकली लेंगे, ले पर नहीं चलेगा वो कि वहाँ भी चयन करना है एक नंबर का जो है वही लेंगे अन्यथा नहीं लेंगे भूखे रह जाएंगे ऐसा कोई नहीं करता तो फिर क्या हो अवैध मूल्यों को कोई जी भी नहीं सकता है तो योग से कहते हैं विद्या का नाश होता है विद्या की प्राप्ति होती है उसके लिए यम नियम को लाना पड़ता है यम नियम में पूरा सब कुछ आ जाता है अहिंसा में सब कुछ आ जाएगा फिर आगे उधर नियम में सुचिता पढ़ी गई संशुचिता पहला ही पढ़ा गया है पवित्रता आहार भी पवित्र हो कपड़े भी साफ़ सुथरे हों रहने का वातावरण भी ठीक हो अब जहाँ रहते हैं पास में वो है तो कहाँ शुचिता हो पाएगी आप करेंगे प्राणायाम और वहाँ से झली गंध आएगी तो कितना हमारा वैदिक परिप्रेक्ष्य कभी होता था सब लुप्त तो हो गया क्या तब नदियों का पानी लोग पीते थे शुद्ध पानी माना जाता बहता पानी अब नदियों का पानी पी के मर जाए व्यक्ति इतना जहर खोल दिया है वर्षा का पानी सब शुद्ध माना गया आयुर्वेद में वेद में अब वो नगरों में पानी कोई पीए तो मर जाएगा इतना गंदगी आकाश के उसमें आती है इसलिए अभी वर्तमान में जो योग धर्म को जीने का जो कहते हैं ना हमारा प्लेटफॉर्म है वही समाप्त होता जा रहा है प्रचार भी है कथाएं भी हो रही किताबें लिखी जा रही संघ का समाधान सब कुछ हो रहा है दुनिया में और उसके लिए वो प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं है बन रहा है ख़त्म होता जा रहा है कि लोग ऐसा सोचें कि वो पूरे वैदिक ऐसा कार्य करेंगे वैदिक यून पद्धति हो वैदिक ढंग से पशुपालन करेंगे वैदिक ढंग ये करेंगे अब ये, ये करने के लिए घी शुद्ध नहीं मिलता है डब्बा बंद घी मिलता है कोई गारंटी नहीं कि शुद्ध ऐसे पतंजलि का हो चाहे कोई भी हो तो यज्ञ करने का साधन शुद्ध नहीं है अन्न भी शुद्ध नहीं है और फिर आचार विचार भी शुद्ध नहीं है <laughs> तो ऐसी स्थिति में योग विद्या की जो बात करना उसको जीवंत रूप देना अत्यंत कठिन कार्य संभव नहीं है अब से पचास साल पहले कम से कम इस समस्या तो नहीं थी लोगों पानी अच्छा था हवा पानी ठीक था अन्न भी ठीक था और लोगों के विचार भी ठीक थे अब आधुनिकता के दौर में सब कुछ नकली हो गया व्यक्ति नकली हंसी नकली व्यवहार नकली योग और हम बोलते हैं कि संसार का उपकार करना क्या है मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना शारीरिक उन्नति करने के साधन नहीं रहे तो बहुत कम हो गए साधन जिस शारीरिक उन्नति होती है वो लोगों को चश्मा लग जाता है थोड़ी भर में डायबिटीज़ हो जाती है किसी को ब्रमकाइटिस होती है किसी को कोलाइटिस हो जाता है किसी को रतौंदी हो जाती है किसी को कुछ समस्या हो जाती है ये सब क्या है क्योंकि शारीरिक उन्नति के जो आधार होते हैं आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आहार ही सारा बिगड़ तो निद्रा भी बिगड़ेगी और ब्रह्मचर्य भी बिगड़ेगा तीनों बिगड़ गया तीनों खम टूटेंगे तो वो तो कहते जब तक गाड़ी चले तब चलते चला लो कोई भरोसा नहीं कि सौ साल गाड़ी चल पाएगी क्योंकि वैद्य जब तो अब तो वेद की जानकार आदमी है ना वेदों में आता है सौ साल दियो जीवे में बहुत अधिक मंत्र है बहुत अधिक लंबे काल जीने की बात है पर अब, अब वर्तमान की जो नई पीढ़ी है उसको सौ साल जीना कठिन है क्योंकि जो खा पी रहे हैं वो तो चालीस तो साल में बूढ़े हो जाते हैं और महर्षि लिखते व्यवहार भानु में कि व्यक्ति इतना ध्यान दे तो उसका जीवन अच्छा हो सकता है व्यवहार में खाना पीना ठीक हो अभी किसी ने बताया आर का पानी हम लोग भी पीते हैं ये सब विदेशियों की योजनाएं हैं ऐसी पहले आरो को विज्ञापन कर दो फिर सबके यहाँ बहुत बढ़िया पानी है कुछ दिन बाद फिर उनको जब कमज़ोरी आएगी हड्डी कमजोर हो रही है कैंसर आ रहा है ये आ रहा है अब उसके लिए गोली कैंसि खाओ ये गोली खाओ जितने तब सारे निकाल दिए छान दिए अब पानी में कोई तत्व तो रहा ही नहीं पड़ेगा पोषक तत्व तो तो रहा अब उसके लिए फिर गोली खानी पड़ेगी फिर दवाई अधिक बिकेंगी वो सारा तंत्र है सही अब आप लोग चीनी खाते हैं प्राय बहुत उत्पादन यूपी में होता है कोई पहले कोई चीनी खाता ही नहीं था अब तो गुड़ रूरा ये वो सभी खाते थे अब चीनी के बारे में बताते हैं कि पूरा ड्रग है ड्रग्स भी अधिक हानिकारक है तो चीनी बन गई और इसी ढंग से बनाएगी ताकि लोग इसके आधी नशेड़ी बन जाए नशा जो चीनी खाने वाला है ना उसको चीनी खाने मत दो पागल हो जाएगा ऐसा नशा और लक्षण भी सारे वहीं इसमें दृष्ट के लक्षण पाए जाते हैं सफाई लाने के लिए सारी इसकी सफाई हो जाती है तो अब कोई नहीं कहता भाई कि चीनी खाने से नुकसान होता है सभी तो खाते हैं सभी तो खा रहे हैं आजकल यही बोल रहे सभी कर रहे हैं खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं कि सभी कर रहे हैं हृदय हृदय खराब हो रहा है हृदय कमज़ोर हो रहा है नुकसान होता है वो तो पुराने काल की बातें थी अब तो सारे करते हैं आज करिए बहुत नारे सारे करते हैं वह तो नहीं करते थे जब हम कहते हैं हम ऋषियों को मानते हैं दैन सरस्वती को मानते हैं कहाँ मानते हैं शब्दों से मानते हैं दैन व सरस्वती का जीवन कैसा आता कितने घंटे ध्यान लगाते थे वेदज्जे थे महाविद्वान थे महाबुद्धिमान के साथ साथ ही अन्य उपासक थे वह ब्रह्मचर्य धनी थे अब आजकल का जो खाना पीना है जो ये आजकल का खाना जंक फूड है या जो चीनी खाने वाला है या जो बाहर का भी खाने वाला है और ब्रह्मचर्य का पाल उसके अंदर हो ही नहीं सकता ठीक से ऊँचे सर नहीं होगा चढ़ना चाहे तो भी नहीं कर सकता तो इतना बड़ा जो कहते हैं बिगाड़ का तंत्र इन्होंने बोया था बेकैर लोगों ने मैके लोगों ने साथियों ने अब इतना विशाल हो गया कि अब हमारे यहाँ कितने सारे टी चैनल हैं इतना सबे सवेरे शाम तक बोलते हैं लोग पर कोई आपको इंसान दिखता हो ऋषियों जैसा एक भी न मिलेगा तो आने वाले काल में क्या होगा जैसे फिल्मी लोग होते हैं ना कितना बढ़िया एक्टिंग करते हैं लगते हैं देवता हैं अन्य जीवन में क्या होते हैं महाभ्रष्ट होते हैं ऐसे टीवी वी चैनल जो भी जो भी होते हैं बोलते करते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं वहाँ कोई योगी पुरुष तो जाता नहीं है क्योंकि उसका उसका जीवन खराब हो जाता है जो वहाँ जाने में उसके अब को टी के अंदर आधे घंटे के रिकॉर्डिंग करानी है उसको संध्या छोड़नी पड़ेगी खाना छोड़ना पड़ेगा कब रिकॉर्डिंग वाला आ जाएगा अब खाने टाइम आपको छोड़ना पड़ेगा आपको नींद ख़राब करनी पड़ेगी तब जाके आजकल इस सारे ऐसे काम होते हैं दिखता आधे घंटे का हो गया उसमें उनका तो जीवन खत्म निकल जाता है बीज फोन करो वो आएगा उधर जाना उसको कर अब कब भगवान से बात करेगा इस फोन ने लोगो और भगवान दूरी में बढ़ा दी जब देखो फोन ही बचा रहता है अभी मैं कोई बार मेरे पास फोन आया मैंने कहा मेरी कक्षा होती है बस दो मिनट एक मिनट बात करके आशीर्वाद था कि जन्मदिन से था आशीर्वाद है शुभकामना मैं कक्षा में जाता हूँ तो साधन कहीं सुविधा भी देते हैं पर लोगों की आदत बन गई है नशा खड़ी खड़ी फ़ोन देखते रहेंगे क्या या क्या या। तो जीवन पद्धति बहुत ख़राब हो गई बहुत ख़राब हो गई है रात को देर तक लोग जागते हैं उसको फैशन मानते अच्छा ग्यारह बारह तक तो दागना चाहिए अभी वहाँ हम कहते हैं बडलूर की ओर कावर रेड्डी वहाँ के स्वामी ब्रह्मानंदी 80 साल के लगभग उम्र उनकी है स्वस्थ हैं बहुत संयमी है खाना पीना बहुत ध्यान रखते हैं तो होते है कि रात को व्यक्ति नौ बजे सो जाए नौ से ग्यारह बारह की जो नींद है ये सब अधिक शरीर को पुष्टि देने वाली होती है गाँव के लोग बहुत बुद्धिमान पहले होते बहुत हाईटेक थे वो लोग खाना खाते साढ़े पाँच बजे और जल्दी सो जाते थे सवेरे उठ जाते थे ना किसी को दांत खराब होता था ना चश्मा लगता था ना पेट खराब होता था ना ना न घुचना खराब होता सब बढ़िया रहता था अब वो सारा विपरीत हो गया तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते मानते हैं पालन करते हैं पर उनको भी समस्या है कि उनको सब सावधान सारी चीज़ नहीं मिलती बाहर से लेना पड़ता है बाहर से फल है बाहर से ये है चलो गाय पाली दूध वहाँ तो मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा अब तो बाजार का दूध डिब्बा बंद दूध उसमें यूरिया है पता नहीं क्या क्या होता है तो लोग इसके अभ्यासी बन गए कि इसी में रहना है इसी में गुजारा करना है उसमें सुधार की कोई बात करें तो ये संभव नहीं है जो दुनिया करती वही करो <laughs> तो दुनिया तो सारे बुरे काम करती है सारे बुरे काम तो नहीं कर सकते ना नहीं करना चाहिए हाँ पर और जगह खाने में पीने में यहाँ पर सब दुनिया की नकल करते हैं और दूसरी जगह होता है भाई ठीक है जैसे शादी भी हम लोग करते हैं जो दुनिया करते तुम तो भी करो अध्यात्म के अंदर फिर वहां बात होगी ऋषियों ने ये कहा है पतंजलि ये कहते हैं व्यास ये कहते हैं ठीक है कहते ही है पर करना किसकी है जो दुनिया करती है पर जो सब लोग इस इसमें सोचे यदि जिसके पास जो स्रोत साधन होते हैं कि हम जहाँ रहेंगे कुछ तो वैदिक भाग बनाएंगे कम से कम यज्ञ का सामान तो वैदिक हमको मिल जाए मिल जाता है कुछ अभी घी को होकर वो चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं अभी यज्ञ के लिए अपना शुद्ध अन्न उगाएं जैसे कि जव आदि का प्रयोग करते हैं जव है चावल तो यज्ञ के मुख्या माने गए हैं इनका उत्पादन है और तो क्या है कि यदि व्यक्ति ध्यान से यज्ञ करे तो उसको खाने की आवश्यकता ही बहुत कम हो जाती है उत्तम द्रव्यों का होम करे तो उसको यज्ञ से दुव्य आहार मिल जाता है बहुत अच्छी बुद्धि मिलती है बहुत अच्छा सामर्थ्य बनता है पर यज्ञ भी हमारा इस समय के यज्ञ प्राय उसमें निस्सार होता है सामग्री बाहर से ले आते हैं तो कुछ नहीं होता है कप की पैकिंग होती है के बाद जो कीड़े मिलते हैं उसके अंदर तो अपने संध्या यज्ञ को बहुत मशीन बहुत ध्यान दिया बहुत बल दिया यज्ञ का लोग पहले बहुत प्रयोग करते थे घर घर यज्ञ होता था तो बहुत सुख शांति अब भी हो तो हो जाए सुख शांति अमवस्य पूर्णिमा का घर घर हवन होता था हमारे समाज के कितने लोग मिलेंगे जो दो में हन करने वाले पराए नहीं मिलेंगे दो तो क्या एक बार भी नहीं करते रोज जब जबकि बहुत अच्छे लाभ होते हैं पर उनकी शुद्धि है बुद्धि की शुद्धि है स्वास्थ्य की प्राप्ति है आरोग्य का बढ़ना है सत्व बढ़ता है और ईश्वर का विश्वास भी बढ़ता है तो जो भी ऋषियों का मंतव्य सारा का सारा अति उत्तम है और वो कभी पुराना नहीं होगा कि वो तो पुराने जमाने की बात तो आ तो आज तो ये नहीं चलेगा वो सदा उन्होंने जो लिखा पड़ रहा है सार्वकालिक लिखा सार्वकालिक वही संध्या वही यज्ञ वही पंचमहायज्ञ हो गया वही सारा का सारा सार्वकालिक हर काल में ऐसा ही होगा तो उसका हम पालन करते हैं एक तो बहुत कुछ कर सकते हैं पर कई बार सोचते हैं क्या आल से कोई तो करता नहीं मैं क्यों करूं अच्छा जब मुझको रोग लगेगा तो क्या मुझे कोई करना पड़ेगा कोई और करेगा हमें करना पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति अपने आप की भी शुद्धि करता जाए अपने रहने के स्थान की खान की पान की मैं अपनी शुद्धि करूंगा क्योंकि तो मेरा जीवन तो बचेगा जब हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा दो लाख चार लाख खर्च तो कहाँ से लेके आऊँगा वहाँ तो कोई साथ नहीं देने वाला भाई दुनिया तो यही करती है तो तो दुनिया करती तो ये हमारी दुर्गति होगी तो हम तो ऐसा सोचते हैं कि दुनिया की दुर्गति हो रही हम दुर्गति हमारी ना हो इसलिए दुनिया को हमने फॉलो नहीं करना है दुनिया में रहना तो पड़ेगा पर दुनिया से अलग ही रहेंगे सोचने का तरीका खाना पीना दिनचर्या तो उससे परमात्मा साथ देते हैं परमात्मा सदबुद्धि देते हैं कि दुनिया के साथ चलेंगे तो दुनिया के बन जाएंगे ईश्वर की बात मानेंगे तो आगे आगे माध्यम बनते चले जाएंगे कहते हैं ना कि परमात्मा माध्यम बना देता है रास्ता बना देता है कोई करना चाहे तो सही माध्यम बनता जाएगा आज भी कुछ लोग मिलते हैं जो पूरा पालन करने का प्रयास करते हैं पूरा तो नहीं कर पाते हैं कि हम वही अन्न खाएंगे जो वेद में वर्णन किया है वही पियेंगे जो वेद में वर्णन पिया है मिलता है चलो 80 परसेंट कोई कर नहीं है बहुत नहीं। बहुत बड़ी बात है आपने कहीं वर्षा का पानी पी के देखा है नहीं, नहीं आप तब तो कहें आप लोग गांव में रहते हैं ना वर्षा का पानी कितना अच्छा होता है जहाँ प्रदूषण न हो कितना अमृत तत्व तो तो है अमृत है एकदम संचेतना देता एकदम से ऐसे वेद में जो वर्णन मिलता है कि सायं प्रातः दो समय सूर्य सूर्यास्त काल में इन द्रव्यों का होम करें फिर परमात्मा की आराधना करें देखो बुद्धि में कैसा प्रकाश होता है कई विदेशी लोग करने लग गए कई लोग सूचना दी थी ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो गायत्री मंदिर बोल करके त्रैंबकम बोल करके सायं प्रातः सूर्योदय काल में वो होम करते हैं और कंडे लगा करके घी चावल आदि से करते हैं उस रात को फिर वो जैसे छान के पौधों में डालते हैं उसको घोल के पानी में उसको स्प्रे करते हैं तो बंजर भूमि के अंदर बहुत उपजाऊपन आ गया कीड़े नहीं लगते हैं और बड़े तो लाभ देता है और हमारे यहाँ तो कोई नहीं करता कोई करते कुछ काम हम तो करके देखा पर लाभ तो बहुत सारा होता है तो उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए बहुत लोग चाहिए सहयोग करने वाले परिणाम सारे निकलते हैं तो वेद के मंतव्यों को एक तो होता है कि बताना लोगों को एक जी के देखना मेरे लगभग 18-20 महीने हो गए रोज़ मैं यज्ञ करता हूँ शाम को विशेष यज्ञ करता हूँ ऐसे उद्दीप्य औषधियों को लेकर के और घी में डाल के उनको तपा करके उसे होम करता हूँ तो स्वास्थ्य में भी अच्छा है बुद्धि ठीक काम करती स्मृति ठीक काम करती खाने की आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है और वेद समझ में आता है तो किसी को बताओ तो कहते तो संभव नहीं है आज कहाँ संभव है तो जो दूसरा वाला कार्य है जिसको जिस कहते हैं असंभव मतलब बुरा कार्य है वो सारा संभव हो गया है तो वैदिक भी संभव किया जा सकता है नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा तो अपना बचाने के लिए जो हमारे पास कुछ तो बचा हुआ है संध्या है हवन है खाना पीना है नहीं बचाएंगे तो आने वाले काल में जो दुर्गति होने वाली है सब समाज की हो ही रही है आहार की शुचिता बहुत बलती है इसमें बहुत बलती है आहार की शुचिता आहार में जो हम बनाते हैं वो बनाने का प्रकार हो गया उत्पादन का हो गया उसके सारे ये सब जब शुचि होते हैं उसका फल बताया वहाँ पर व्यास जी ने पतंजलि ने, ने सत्व शुद्धि होने से बुद्धि निर्मल होती है मन की प्रसन्नता होती है इंद्रियों में विजय होता है आत्मा परमात्मा को देखने की योग्यता मिल जाती आंतरिक शुद्धि बाढ़ की शुद्धि से अपने शरीर के प्रति राग नहीं रहता अन्य में राग नहीं होता है और आंतरिक शुद्धि करते करते वो परमात्मा तक पहुंच जाता है इतने शुद्धि की बात है अर्थ की शुच्छता की भी चर्चा आती है बहुत प्रकार की शुच्छताएँ हैं पहले लोग बोला करते थे जैसा खाए न वैसा बने मन अब नहीं बोला जाता क्योंकि वो उसका पालन नहीं होता है जो बोलेगा तो उसे उल्टा कर रहा है कैसे बोले पर प्रभाव बहुत पड़ता है अब लोग पहले देखो ना इतना लंबा लंबा जीवन जीते थे 100, 200, सौ 400 का जो लोग जीते ऐसे लोग होते थे महाभारत काल तक कैसा उनका आचार विचार होगा कैसी परंपरा होगी कितने माता पिता उनके स्वस्थ होंगे अब जिनके माता पिता ही रोगी हैं उनके संतान तो रोगी होगी, होगी होगी और कितना कोशिश कर ले वो अपने आप को ऊँचा बनाने का जैसे शरीर बना हुआ है वो तो प्रभावित करता ही करता है अभी किसी चर्चा हो रही थी कि शरीर में आजकल का खान ऐसा है कि बिना गलत विचार किए भी मन में जो है ना इससे उत्तेजना पैदा होती रहती है शरीर में प्रभाव पड़ता रहता है क्या कारण है तो उसमें कारण ये है कि माता पिता से जो शरीर मिला हुआ है वो माता पिता भी इसी प्रकार के रहे तो हम पढ़ते विचार करते हैं फिर भी शरीर का प्रभाव पाता है शरीर पर और आज की आहार विर का प्रभाव पड़ता है जो देखना सुनना उसका प्रभाव पड़ता है तो बहुत कठिन हो गया यूनियम का पालन करना वर्तमान काल में असंभव नहीं कहते बहुत कठिन है अब यहाँ तो फिर भी जब को आतन शांत है नगर में जाओ तो इतना शोर शराबा है इतना वो है कि व्यक्ति सोच ही नहीं सकता है अंदर की बात उसका नहीं टिकता है और घर का टी आ गया हो तो इतना चंचलता पैदा कर देता है घड़ी घड़ी चित्र बदलते हैं ना ऐसे मन बदलता रहता है हमारे यहाँ कोई टी नहीं रखते ऐसे तो चित्र टी देखने वाले का मन कभी काग हो ही नहीं सकता है बहुत कठिन है हाँ कोई किसी की बात सुननी है ध्यान से आँखें बंद करके सुनो ऑडियो है उससे तो काग्रता बन जाएगी आजकल हर हाँ जगह वीडियो यूट्यूब वीडियो यूट्यूब उसको देख के प्रजन सुनते हैं प्रचंद क्या सुनते हैं ये दिख रहा है वो दिख रहा है वो सुनाई वो शब्द नहीं रहता है वही चित्र वो उसका चेहरा दिखता है उसका वही लोग देखते रहते हैं कि क्या प्रजन सुना ये बहुत अच्छा था क्या था अच्छा था ये तो पता नहीं अच्छा था रेसिडेंशियली इसका विकास कम किया वीडियो का प्रवचन करते थे बताते थे प्रेरणा देते थे प्रकृति में रहो प्रकृति को देखो खुला थिएटर है स्काई थिएटर भगवान का संसार तो ऐसे सोचना विचारना इनको बातों को जीवन में लाने के लिए कोशिश करना बहुत कठिन कार्य असंभव नहीं कहते बहुत कठिन है